विनय पत्रिका विनयावली अकारन को तु और को है बीरत गरीब निवाज कौन को भौ हजा जन जो है छोटो बड़ो चहत सब स्वार्थ जो बिरंत बिर चो है कल कुटिल को कपिभाल पालिबो कौन कपाल है सो है काम का अनक आलस कहे अभ्य अवगुणन बिछो है को तुलसी से कुसे बिना ही कारण हित करने वाला श्री रामचंद्र जी को छोड़कर दूसरा कौन है गरीबों को निहाल कर देने का वीर किसका है कि जिसकी कृपा में झगुटी की ओर भक्त ताका करते हैं छोटे या बड़े जो भी ब्रह्मा के रचे हुए हैं वे सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं अर्थात बिना स्वार्थ के कोई किसी का हित नहीं करता भला भील बंदर और रीच आदि का पालन पोषण करना श्री राम जी के सिवा दूसरे किस कृपालु स्वामी को शोभा देता है ऐसा किसका नाम है जिसे आलस्य या क्रोध के साथ भी लेने पर पाप और अवगुण दूर हो जाते हैं श्री राम नाम ही ऐसा है जिसने मूर्खता व सदा अपने स्वामी से किया है उस तुलसी सरी के नीच सेवक को भी अपना लिया इससे अधिक अकारण हित करना और क्या होगा और को है का जो मन को मनोरथ कहना सुख लही हों जम जात ना जो निसंकट सब सहेज सहअरु सही हों मोको अगम सुगम तुमको प्रभु तव फल चारण चेल दे को खग मृग चर कंकर भय रावरो हऊ यही नाते नरकहु सकिया बिनु परम पर दुख दही हऊ इतनी धिय लाल सास के पान की दही दे जय बचन हृदय आन ये तुलसी को पन्न बही हो नाथ मेरे दूसरा कौन है मैं अपने मन की बात तुम्हें छोड़कर और किससे कहूँगा मेरे मन की कामना रंग के राजा होने जैसी है हूँ तो मैं निपट साधन ही पर चाहता हूँ मोक्ष से ली परे का परमात्म प्रेम सुख इस स्थिति में तुम शरीखे दयालु को छोड़कर अपना वह मनोरथ किसे सुनाकर सुख प्राप्त करूँ दूसरा कौन मेरी बात सुनकर पूरी करेगा यम यातना अर्थात नारकी क्लेश एवं अनेक योनियों में दारुण दुख सहे हैं और सहूँगा मुझे इसकी कुछ भी परवाह नहीं है हे प्रभु मुझे अर्थ धर्म काम और मोक्ष की भी लालसा नहीं है यद्यपि मेरे लिए ये दुर्लभ है पर तुम चाहो तो इनको सहज में ही दे सकते हो हे राम जी मेरी मनोकामना तो कुछ दूसरी ही है मैं तो तुम्हारे हाथ के खिलौने के रूप में पशु पशु पक्षी वृक्ष और कंकर पत्थर होकर ही रहना चाहता हूँ इस नाते से मुझे घोर नरक में भी सुख है और इसके बिना मैं मोक्ष प्राप्त करने पर भी दुख से जलता रहूँगा मोक्ष नहीं चाहिए रखो चाहे नरक में परंतु तो अपने हाथ का खिलौना बनाकर रखो वह खिलौना चाहे चेतन हो या जड़ पेड़ पत्थर हो मुझे उसी में परम सुख है इस दास के मन में बस एक यही कामना है कि यह सदा तुम्हारी जूती पकड़े रहे चरण में पड़ा रहे या तो मुझे वचन दे दो कि हम तेरी यह कामना पूरी कर देंगे अथवा इस बात को मन में निश्चय कर लो कि हम तुलसी का यह प्रण निभा देंगे दीन बंधु दूसरो कह पाओ को तुम बिन पर पीर पाई है के दीनता सुनाव प्रभु अकृपाल कृपालु अलायक जह जह चितुलाऊ यह समझ सुनिहो मोलही कहीं भ्रम कहां गवाऊ गोपत बुड़बे जोग कर्म करो बातन जल रिखाओ अत लाल मन मुख रावरो की जानत सब अपनो कछुक जनाओ चौकी जय जय भात छाड़ छल द्वार परो गुन गुम सा दीन बंधु दूसरा कहाँ पाऊंगा हे नाथ तुमको छोड़कर पराये भक्त के दुख से दुखी होने वाला दूसरा कौन है फिर अपने दीनता का दुखड़ा किसके आगे रोता फिरूँ जहाँ जहाँ मैं अपने मन को डुलाता हूँ वहाँ वहाँ कहीं तो ऐसे स्वामी मिलते हैं जिनके दया नहीं है और कहीं ऐसे मिलते हैं जो दयालु तो हैं पर अयोग्यमर्थ हैं यह सुन समझ चुप ही रह जाता हूँ क्योंकि ऐसों के सामने कुछ कहकर अपना भरम ही क्यों खोऊ अर्थात भेद भी खुल जाएगा और कुछ होगा भी नहीं कर्म तो ऐसे नीच किया करता हूं कि गाय के खुर में डूब जाऊं, चुल्लू भर पानी में डूब मरें पर बातें बनाकर समुद्र की था ले रहा हूं, अर्थात कोरी कथनी ही कथनी है कथनी रत्ती भर भी नहीं है मेरा मन बड़ा ही लालची है और काम का गुलाम है परंतु मुख से तुम्हारा दास बनता फिरता हूँ हे प्रभु आप तुलसी के मन की तो सभी बुरी भली बातें जानते हैं तो भी मैं अपनी कुछ बातें बतलाना चाहता हूँ अब तो कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे कपट छोड़कर कर शुद्ध हृदय से आपके द्वार पर पड़ा पड़ा केवल आपके गुण ही जाया करूँ मनोरथ मन को कोई भाती चाहत मुनि मन अगम सुखित फल मन सा अग्न अभाती करम भूमि कलि जनम कुसंगति मत विमोह मद माती कदत कुजोग को्यों पैयत परमारथ पर सही साधु गुर सुनिपुराण सुति बुझियो रागबाजी काती तुलसी प्रभु स्वभाव सुर तरसो जोधर मुख कांती मन का मनोरथ ही एक लक्षण ही प्रकार का है वह इच्छा तो करता है ऐसे पुण्यों के फल की जो मुनियों के मन को भी दुर्लभ है किंतु पाप करने से उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती अर्थात करूं पाप और चाहूं सर्वश्रेष्ठ पुण्य का फल यह कैसे हो सकता है कर्मभूमि भारतवर्ष में होने पर भी कलयुग में जन्म नीचों की संगति अज्ञान तथा भ्रमण से मत बुद्धि एवं करोड़ों बुरे बुरे कर्म इन सब के कारण परम पद और शांति कैसे मिल सकती है संतों और गुरु की सेवा करने तथा वेद और पुराणों के सुनने से परम शांति का ऐसा निश्चय हो जाता है जैसे सारंगी बचते ही राग पहचान दिया जाता है हे तुलसी प्रभु रामचंद्र जी का स्वभाव तो अवश्य ही कल्प वृक्ष के समान है जो उनसे मांगा जाता है वही मिल जाता है किंतु साथ ही वह ऐसा है जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब अर्थात जिस प्रकार अच्छा या बुरा जैसा मुख बनाकर दर्पण में देखा जाएगा वह वैसा ही दिखाई देगा इसी प्रकार भगवान भी तुम्हारे भावना के अनुसार ही फल देंगे जन्म गयो बाद बर परमार्थ परमारथ पालीन प्रयोग कछु अणुिन अभिकयनीति खेलत खात लरी कनु गोचली जौन जुवितिन लियो जीती रोग विग सोग समकुल बड़ी रागरोषा विमोह बस रुचिन साधु समिति कहे न सुने गुनगन रघु बर के धन राम पद प्रीति हृदय दहत पछताय अनल अब सुनत दुसह भीति तुलसे प्रभुते हो सो की जिय समुझ बरद की रीति सुंदर मनुष्य जीवन व्यस्त ही बीत गया तनिक भी परमार्श पल्ले नहीं पड़ा दिनों दिन अनिति बढ़ती ही गई लड़कपन तो खेलते खाते बीत गया जवानी को स्त्रियों ने जीत लिया और बुढ़ापा रोग स्त्री पुत्रादि के वियोग शोक तथा परिश्रम से परिपूर्ण होने के कारण बिछा बीत गया राग क्रोध ईर्ष्या और मोह के कारण संतों की सभा अच्छी नहीं लगी और सत्संग के अभाव से न तो श्री रघुनाथ जी की गुणावली ही को कहा सुना तथा न श्री राम जी के चरणों में प्रेम ही हुआ असहनी संसार के भय को सुनकर अब यह हृदय पश्चाताप रूपी आग से जला जा रहा है अब इस तुलसी के लिए अपने बीरध की रीति को सोच समझकर जो कुछ भी प्रभु से बन पड़े सो करेगी